बाश कहे सूक्ष्म है वो यदि फूलता को तो पानी है और उसी को यदि फ्रिज थी में धर दो तो गुड़िया हो साहब बना होना नौकर बनाओ जैसा सांचा सा वैसा हो जाएगा अनेक हो जाएगा अनेक रूप के खिलौने बरसते और पानी और बास में कौन तत्व है और कौन अतत्व तो तो है तो खोद के आओ मु तो तत्व है भैया वास्तु खिलौना है खिलौना है तो घनीभूत हो गया है चत में तो बदलाहट होती है बदलाहट माया है और जो वास्तविक है उसमें बदलाहट नहीं होती है और अबलाहट में मन की व्रत देखा जाता है हमारा मन बदलता है हम अनु जो प्राप्त हो गए तो हमको पता चले बदल बलता कुछ नहीं सब परिवर्तन इंद्रियों में और मन आकर हमको परिवर्तन देखता है सो देखें तो कुछ नहीं जो कि क्यों है उसके लिए बोलना कुछ नहीं होता मौन मौन मानस कुछ नहीं है शून्य है ऐसी बात कुछ नये का मतलब उसका कोई बयान नहीं है बयान करने के लिए उससे थोड़ा भटकाना पड़ेगा